आध्यात्मरामण किस्कन्धाका कांड नव सर्ग लंघन की मंत्रणा श्रीमहादेवाच गहय साधराजेवा नरपुंगवाह ऋषि महता सीता दर्शन लालसा समुद्रम समुद्र पश्यो भयंकरम ृधरोम श्री महादेव जी बोले हे पार्वती गृदराज संपाति के आकाश मार्ग से चले जाने पर सीता जी के दर्शनों के लिए अति उत्कंठित उत्कान उनका पता लग जाने के कारण अत्यंत हर्षित हुए किंतु जब उन्होंने नाकों और भवर आदि के कारण अत्यंत भयंकर उत्ताल तरंगों से उछलते हुए तथा आकाश के समान दुर्लंघ समुद्र की ओर देखा तो वे आपस में कहने लगे कि हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे तब अंगद जी ने कहा हे वानर श्रेष्ठगण सुनिए भवन तो अत्यंत बलिन विक्रमाह क्रमा कौवाधि आप लोग सभी अत्यंत बलवान शूरवीर और पराक्रमी हैं अतः आप में से ऐसा कौन है जो समुद्र लांघकर कर राज्य संपन्न करे एसा वाणराण साणदाता संशय तदुत्तिष्ठ तुम्हें शीघ्र पुहतो जो महाबल वनरा सर्वेशम नात्र सालको भूयान्नात्र्याचारण वह निस्संदेह इन समस्त वानरों को प्राण दान करने वाला होगा अतः जो महाबलवान वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आवे इसमें कोई संदेह नहीं वही संपूर्ण वानरों की सुग्रीव की और स्वयं भगवान राम की भी रक्षा करने वाला होगा इतुक् न तुष्टि वानर सैनिका आसन लोचो किंचित परस्पर विलो किल युवराज अंगत के इस प्रकार कहने पर समस्त वानर सेनापति चुपचाप बैठ रहे किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला परस्पर एक दूसरे का मुख ताकते रह गए उचतालम सर्व प्रत्येक कार्य सिद्धे के साध्यते साध्य कार्यम अस्तन अंगद बोले अच्छा इस कार्य को सिद्ध करने के लिए सब लोग अपने शक्ति का वर्णन करो तब इस बात का पता चल जाएगा कि इसे कौन साध सकेगा अंगद प्रोचुर प्रोचुर्भरा बलम पृथक योजना नाम दसारंभ्य दसोत्तर गुणम जगहो अंगद जी की यह बात सुनकर सब बानरवीर पृथक पृथक अपना बल बतलाने लगे उनमें से एक एक ने दस योजन से लेकर क्रमशः दस दस योजन अधिक जाने तक की अपनी सामर्थ्य बताई सता दर व जाम्बा जांबवास्तु प्राह मध्यवाम्बनऊ पुरा विक्रमे देवे पाद भूमान दक्षिण विधान अंत में उन सब बा में से जाम्बव ने अपनी शक्ति सौ योजन के भीतर तक जाने की बताई ये बोले पूर्व काल में जब भगवान ने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मैं उनके पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 21 बार फिरा था किंतु अब मुझे वृद्धावस्था ने दबा लिया है इसीलिए मैं समुद्र को नहीं लांग सकता अंगदोप्याह मे गंतुम सक्यम पारम महोदरे पुनर्लंघन सामर्थ्य न जाना व्यतिवान वाम अंगद जी ने भी कहा मैं इस महासागर के पार तो जा सकता हूँ किंतु फिर लौटने की सामर्थ है या नहीं यह नहीं जानता तमाह जाम भवान वीर तुम राजो नियामक नुक्तम तमाम समर्थोसी यद्यपि जब वीरवर जाम ने उनसे कहा अंगद जी इस कार्य के करने में यद्यपि आप सर्वथा समर्थ हैं तथापि आपको इस कार्य में नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जसता क्योंकि आप हमारे नायक और नियामक हैं अंगद वाच एवं चेत पूर्ववत्सर्वे स्वश्याम होदर्भविष्टरे के न कृतम कार्य जीवित न श्यते अंगद बोले यदि ऐसी बात है तो हम सबके प्रायोपवेषण का संकल्प करके फिर पूर्व कुशासनों पर ही पड़ा रहना चाहिए क्योंकि यह काम तो किसी से हुआ नहीं फिर जीवन भी कैसे रह सकता है तमाह जाम भवान वीर हो दर्शे सुत ये नाक कार्य सिद्धि चिरे नब वीर ने कहा बेटा जिसके हाथ से हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा उस वीर को मैं तुझे दिखलाता हूँ जाम भवान प्राह हनुमत अवस्थित हनुमंतुषि कार्य सीयते प्राप्ति प्राप्ते दर्शिया महाबल तम साक्षा वायुतनो वायुपराक्रम यो कह कर जामुआ वहां बैठे हुए हनुमान जी से कहा हे हनुमन इस महान कार्य के उपस्थित होने पर आप इस प्रकार अनजाने के समान चुपचाप एकांत में क्यों बैठे हैं हे महावीर आप साक्षात पवन देव के पुत्र हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी हैं अतः आज अपनी सामर्थ्य दिखलाइए कार्या तो महात्मना जात मात्रे नृष्टोद्यंत विभाव पक्कम फलम दिघृक्षा मृत्युत्लम बाल चेष्टया योजना नाम पंचशतम पति शीतो भवी महात्मा वायु ने रामकार्य के लिए ही आपको उत्पन्न किया है जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप सूर्य को उदय हुआ देखकर इस पके फल को लेना चाहिए इस इच्छा से बाल लीला से ही 500 योजन ऊँचे उछलकर पृथ्वी पर गिरे थे अत तद्द्दल महात्म्यं कौवा शक्नोति वर्णित उतिष्ठ कुरस् कार्य न पाए सुब्रत अतः ऐसा कौन है जो आपके बल का महात्म वर्णन कर सके हे सुव्रत आप खड़े हो जाइए और यह राम कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिए श्रुवा जाम तो वाक्यम हनुमानति हर्षि चकारनाथम सिंहस ब्रह्म जाम्बव के ये वचन सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को मानव कंपायन करते हुए भोर सिंहनाथ किया बभूव पर्वताकारिक्रम इवा पर लंघय्वा जलंधि लंका रावण सुकुल भत्शे जनकनंदनी बद्वा गले रज्ज्वा रावण वाम पाड़ि लंका समर्वता धृत्वाग्ने क्षिपाम्य हम यद्वाजाया मे जानक दूसरे त्रिविक्रम भगवान के समान वे पर्वताकार हो गए और कहने लगे हे hey, मान मैं समुद्र को लाँग कर लंका को भस्म कर डालूँगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर श्री जानकी जी को ले आऊँगा अथवा कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकूट पर्वत सहित बाएं हाथ पर उठाकर भगवान राम के आगे ले जाकर डाल दूँ या केवल शुभ लक्षणा जानकी जी को देखकर ही चला आऊँ श्रुवा हनुमतो वाक्यम जाम्बवे दमभ्रवी दृष्वद्रम ते जीवंती जानकी शुभाम हनुमान जी के ये वचन सुनकर जाम ने कहा हे hey वीर तुम्हारा शुभ हो तुम केवल शुभ लक्षणा जानक जी को जीती जागती देखकर ही चले आओ दर्शन पश्चाद्राण सहित दर्शयति पौरुषम भद्र गे विहायसा फिर श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर अपना पुरुषार्थ दिखलाना हे भद्र आकाशमार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो ग्राम कार्याम वायस्ताग्छतो इत्याशिर्भिमा मंत्र विशिष्ट प्रोगाधिपही महेन्द्रादी शिरो ग्वा भगोवाद्भुत दर्शन रामकार्य के लिए जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करे इस प्रकार आशीर्वाद से अभिनंदन करते हुए यूथपों के विदा करने पर हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए वहां उन्होंने अद्भुत रूप धारण किया महानगेंद्र प्रतिमो महात्मा सुवर्ण वर्णचारु वक्त महाफलिंद्रा भ सुदीर्घ बाहु सर्वभूत उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वतराज के समान विशालकाय, काय सुवर्णवर्ण अरुण बाल सूर्य के समान मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखलाई देने लगे इस श्रीमद आध्यात्म संवादे कि स्कंडे नौम सर्ग स इदम किस्किधा कांड